Uh, right to recall का कानून हम Gazette में कैसे ला सकते हैं Right to recall भारत में कैसे ला सकते हैं पहले तो भारत में Right to recall हम कैसे ला सकते हैं हमें Gazette में छपवाना पड़ेगा Gazette क्या होता है Gazette Prime Minister, Chief Minister हर महीने हर 15 दिन में Gazette छापते हैं और वो Collector को और अधियाधी कारियों को � गैजेट में छुपाना पड़ेगा और गैजेट में हम कैसे छुपा सकते हैं एमपी के द्वारा या पीएम के द्वारा पर दो-तीन तरीके हैं इसके जो कहते हैं जो अभी अर्विन गांधी जी इस तरीके को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल के लिए जन आंदोलन मत करो सिर्फ अच्छे आदमियों को अच्छे आदमियाँ नहीं उनके चमच और मैं साफ़ साफ़ बोलता हूँ कि अच्छे आदमी चुन के पार्लियामेंट में जाएंगे, अच्छे कानून लाएंगे, वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे, ये सरपरस्ती बकवास है। राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छपेगा जनांदोलन के द्वारा, सिर्फ जनांदोलन के द्वारा ही छा सकता है। और किस तरह के � Right to Recall के कानून को गैजेट में छपवाएं। जाना हम अच्छे आदमियों को चुनेंगे तो होगा क्या कि एक कप्ते के अंदर वो आदमी Right to Recall का विरोध करना शुरू कर देंगे कि Right to Recall वो बकवास कानून है अस्थिरता आ जाएगी इसको ड्राफ्ट लिखने के लिए हमें महीना दीजिए दो महीना दीजिए साल दीजिए दस साल दीजिए वगैरह जो 1 सोशल मोदी, सोशल मोदी जो कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, फिर ये शरद यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के चेले थे, और एक ज़माने में राइट टू रिकॉल के समर्थक थे। और जैसे ही ये लोग एमपी बने, दूसरे दिन उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना किया है, तक कि सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रम्नियों स्वामी जनता पार्टी के मैनुफेस्टो जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी एक सिग्नेटरी थे, उसमें राइट टू रिकॉल की बात लिखी गई है, और वो चुनने के बाद दूसरे दिन उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि चुनने के बाद राइट टू रिकॉल उनके प्रॉफिट को, उनका जो भी पॉलिटिकल इन भी कानून अच्छे कानून गैजेट में आएंगे TCP Right to Recall वगैरह वो जनांदोलन के द्वारा आएंगे यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नागरिक कार्यकर्ता और नागरिक नेताओं को समझा रहे हैं समझा रहे हैं महात्मा उधम सिंह अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह के तरीकों से दुरात्मा गांधी के तरीकों से नहीं � महात्मा उधम सिंह प्रेरित जनांदोलन से आएगा और उस जनांदोलन का कोई नेता नहीं होना चाहिए जो टीसीपी का ड्राफ्ट है एक पेज का या राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट ही नेता होना चाहिए और कार्यकर्ता द्वारा संचालित यानी नेता उसका संचालन नहीं कर रहा है कार्यकर्ता संचालन कर रहा है � वहाँ के नागरिक देखेंगे कि कौन सा कार्य करता ईमानदार है, कौन सा कार्य करता पहले तो राइट टू रिकॉल को समझता है, कौन सा कार्य करता है जो कि राइट टू रिकॉल के ऊपर प्रश्नों के जवाब दे सकता है, कौन सा कार्य कार्य करता है जो कि ईमानदारी से रहे वो बीके नहीं, वो इलेक्शन में जीतने की बात � एक shortcut जो मैं propose कर रहा हूँ, कम महनत वाला काम वो कि पहले TCP को गैसेट में लाया जाए और TCP गैसेट में आए, उसके हफते दो हफते 15 दिन में महीने के अंदर Right to Recall PM, Right to Recall Supreme Court, Right to Recall MP, Right to Recall MLA और साथ में MRCM जैसे कानून भी गैसेट में चप जाएंगे Right to Recall और TCP के सं जैसे अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, PIL है, लेकिन असली समस्या की नागरिकों में जागरूती की कमी है। तो नागरिकों में जागरूती की कमी है, वो एक बकवास फैलाया जाता है। किस नागरिक को नहीं पता कि पुलिस करप्ट है, किस नागरिक को नहीं पता कि सेशंस कोर्ट के जज, मजिस्ट्रेट वगैरह करप्ट है? हां नागरिकों को Supreme Court के Judge के बारे में ब्रस्टाचार की information कम होगी क्यानिका Supreme Court के Judge के पाला नहीं पड़ता और Supreme Court के Judge का ब्रस्टाचार के बारे में आ, ये टिपेड मीडिया आ, है वो छापता नहीं है लेकिन और दूसरा किस नागरिकों नहीं पता कि education में corruption है और आ, तो आम आदमी भी बोलता है कि भाई एक टन कोयला तो बाजार में 2000 से कम कहीं मिलता नहीं है मिनिमम 1500 होलसेल के दाम पे खरीदो तो और उसके लिए रॉयल्टी सिर्फ 10 पैसा और सॉरी 100 रुपया यानी एक किलो कोयले का दाम तो ये जो रॉयल्टी चिल्लर के भाव रखी उससे आम आदमी भी देखता है कि इसमे� कमाया हो, पीएम हो सकता है या उसकी बेटी हो सकती है, उसका कोई विश्वनाथी हो या सोनिया गांधी हो या उसका ज, ज, देश का जवान हो जो भी है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि बड़े अवेयरनेस पूरी है कि करप्शन है। अवेयरनेस किस मुद्दे पे है कि लोगों को उपायों के बारे में इनफॉरमेशन नहीं है। पहले त カウパイは、クションコールで、ピエンで、p m がー l i g h t r o बुद्धिजीवी और एनजीओ को दे देनी चाहिए ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए अलग-अलग काम चलाए। तो कौन सा तरीका ठीक है? तो वो तो अब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो पार्लियामेंट तय करेगी, यानी भ्रष्ट एमपी तय करेंगे और प्रधानमंत्री, यानी कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री तय करेगा। तो अभी जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको डील करने के लिए सिस्टम में कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो नाम मंत्र के प्रोविजन है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इतने ही रिश्तेवाद खोरे, जितने हमारे मिनिस्टर रिश्तेवाद खोरे, वो पैसा लेके उनको बेल दे देते हैं, जैस तो पता लग जाता कि कौन से मोरीशस बैंक में उसका खाता नंबर क्या और पैसा वापस आ सकता था। लेकिन जो पब्लिक पे जो कंप्लेनर थे सुब्रमण्यम सामी, उन्होंने नार्को टेस्ट की मांगी नहीं की, कि भाई इस आदमी का पब्लिक में नार्को टेस्ट लो। और जज ने ना पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने का ऑर्डर नहीं द कोई ऐसा नहीं था कि उसके पास 24 घंटा पत्थर तोड़ाया जा रहे और चलो थोड़ी बहुत उसको खराब कंडीशन में रहना पड़ा लेकिन यदि 10000, 5000 करोड़, 10000 करोड़ मिल रहे हैं, एक साल नरकागर स्थिति में बिताए या तो नरकागर भी नहीं पर काम अच्छी स्थिति में तो वो कोई घाटे का साधन नहीं हुआ � उनको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए हम प्रावधान प्रपोज कर रहे हैं एक तो टीसीपी से शुरुआत हो दूसरा एमआरसीएम की जो मिनरल रॉयल्टी जिसके संदर्भ में सबसे बड़े भ्रष्टाचार होते हैं मर्डर्स होते हैं वो पैसा सीधा नागरिकों के पास आए और राइट टू रिकॉल पीएम राइट टू रिकॉल सुप उनको फांसी देनी चाहिए नहीं उसपे जन्मत संग्रह करके उनको फांसी की सजा दिलाने की गाड़ी आगे बढ़ा सके तो ये कानून बिल्कुल जरूरी है क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि इतने मुद्दे इतने शिकायत आम आदमी तक पहुंचा आएगा कौन कैसे पहुंचा आएगा और पहुंचाने के लिए जो खर्चा और एक आदमी कलेक्टर की कचरी में कम्प्लेन रजिस्टर कराता है। तो मान लो मैं MRCM की प्रपोजल रखता हूँ। पहले एक बात देखिए कि सबसे जो जो प्रपोजल के लिए 50 साठ परसेंट लोग वोट नहीं करने वाले, दो परसेंट लोग भी वोट नहीं करने वाले वो खत्म हो जाएगी। कितना भी पैसा फेका जाए पर मान लो M.A.C.M. जैसी प्रपोसल है Mineral Royalty for Citizens जिसके लिए 55-60 करोड लोग agree हो सकते हैं तो उन तक बात पहुचाने का mechanism क्या होगा कि मैं मान लो affidavit रखता हूँ और अख़बार में advertise देता हूँ तो अख़बार में advertise दोंगा तो 2-3 दो � ウスコアプナファイダディカウスネハダッツカラーヨプジョアアミネハダッツカラーヨウトランソチェガキメリアケレケハダッツカラネセコチョガニジッネジャダロウハダッツカラインユウトナファイダオカトウオアプネフリータイムメドパンスパドシコヤダスパンダラドストコヤアスパスケリシテダロコジッネコオサケコバタイカヤニジサディミネハダッツカラー वो आदमी इसका छोटा बड़ा मार्केटिंग एजेंट हो गया वो उसने वो 10 15 50 100 200 लोगों को बताएगा और इस तरह से ये ये इनफॉरमेशन उस प्रोसीजर के बारे में इनफॉरमेशन अपने आप और 100 200 500 लोगों को पहुंचेगी और इस तरह से ये बात यदि फ़ाइलने लायक होगी यदि टीसीपी में रखी हुई एफि� उसका जो तीसरा clause लिखा है, वो ये कहता है कि PM में take action on the proposed procedure. मतलब कि clause एक के अंदर कोई आदमी एफिडेविट सब्मिट करेगा और उस पे यदि 35-40 करोड़ लोगों की हाँ आ जाती है, तो PM में or need not, दोनों लिखा है, PM में or need not take necessary action. तो में क्यों लिखा, मस्क्यों न इसका जवाब भी मैंने दिया सेक्शन 1.5 में पर फिर से मैं यहाँ जवाब दे देता हूँ कि पहले तो जिस प्रोसीजर को 40 करोड़ लोगों ने 50 करोड़ लोगों ने स्वीकृति दी है उसमें मस्त लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास मानलो मेरे पास बंदूक है और मुझे आपका बटुआ छिनना है तो मुझे आपको गुस よし、私はどうしてもいいです。 エッバーホジャネディジエイス e g a a n a g e ネ कोई भी पीएम है कैबिनेट है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं तो अंत में कोई भी शब्द का जब प्रधानमंत्री लेवल के आदमी से बात कर रहे हैं तो कानून में क्या लिखा है वो काम नहीं आता प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल से बात करते हो तो यही आधार है कि कितनी संख्या में लोग इस बात पे तुल तो बहुत सारे कुबुदीजी भी हैं या बुद्धीजी भी हैं जो कि कहेंगे कि भैया तुम्हारा टीसीपी है वो तो अनकंस्टिट्यूशनल है गैरसंवैधानिक है आसंवैधानिक है और वो पूरी डिस्कशन में मेरे घंटों के घंटों सबके मेरे और कार्यकर्ताओं के घंटों के घंटों बर्बाद हो जाएंगे इसलिए यदि तुमने तो उनको बोल सकते हो कि भईये तो 100 परसेंट कंस्टिट्यूशनल है मैं है लिखा है, हमका प्रधानमंत्री पे कोई कानूनी दबाव डाल रहे हैं तो इससे जो कंस्टिट्यूशनल अनकंस्टिट्यूशनल आसंवेदानी का मुद्दा है उसपे जो कल बात में सैकड़ों घंटे बर्बाद हो जाएंगे वो बर्बादी बढ़ जाती है और जब 40 करोड नेता को बदल सकते हैं, हाना दर्श करा सकते हैं, तो एक आता है कि जिन विषयों पे, जिन विषयों पे लोगों का हित और राष्ट्र का हित टकराते हैं, उसमें क्या होगा? ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसमें ९७ प्रतिशत नागरिकों का हित एक तरफ हो और राष्ट्र का हित दूसरी तरफ हो, ऐसा मुद्दा एक भी नहीं है हरेक आदमी न्यायी चाहता है, राष्ट्र भी न्यायी चाहता है। कोई आम आदमी दुनिया में, भारत में ऐसा नहीं है जो कहेगा कि अमीरों की सारी संपत्ति छीन लो और गरीबों में बांट दो क्यों? आप किसी भी मजदूर इलाके में जाइए और उसको कहें कि चलो ये फैक्ट्री का मालिक सारी दौलत लेके लोगों में बा� तो वहाँ के युवा सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्राइम और चोरी, उछाल के बदमाशी सब पड़ जाएगी। लोग सिर्फ बुरे अमीरों का खत्म करने की बात करते हैं। कौन बुरे अमीर? जैसे ये जिंदा लेकि 40000 करोड़ का कोयला फोकट के भाव ले लिया, या तो रिश्वतखोर नेता है, रिश्वतखोर पुलिसवाला है, रिश्� तो यदि डॉक्टर बेईमानी करते हैं तो उसे नफरत रखते हैं पर जो डॉक्टर बनता है भले वो 500 रुपया फील ले, है लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई 10-20 साल पढ़ने के बाद ये 500 रुपए के फील लेने के काबिल हुआ है तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें 50 साल 70 प्रतिशत नागरिकों का हित और राष्ट्र का हित अधिक का Right to Recall की प्रोसीजर, आप देखो का Right to Recall District Education Officer या Right to Recall पुलिस कमिस्टर तो उसमें लिखा है कि राज्यके नागरिक बहुमत के द्वारा जिले के अंदर Right to Recall की प्रोसीजर को सस्पेंड कर सकते हैं और सस्पेंशन के बाद चीफ मिनिस्टर वहाँ पे अप Śमीर का कि मानलो कश्मीर में राइट लोगों ने राइट टू रिकॉल के द्वारा या एटीसीपी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि आ, हमको भारत से अलग होके पाकिस्तान में जुड़ना है तो भारत का वो के बहुत लोग हैं वो राइट टू रिकॉल के ये एटीसीपी के द्वारा दूसरा प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि कश्मीर में ये कश्मीर हि� チンネキャーキ1ーキータイバーのチン0キャーキータイバーのチンネキャーキータイバーのチンネキ0ーキータイバーのチンネキャーキータイバーのチンネキャーキータイバーのチンネキャーキータ0バーのチンネキャーキータイバーのチンネキャーキータイバーのチンータイバーのチンネキ0タイバーのチンネキータイバーのチンネキータイバーのチンネキータイバーキータイバーキータイバーキータイバーキータイバーキ0タイバーキータイバーキータ एक तो आर्थिक मुद्दा एक ऐसा कोई पूरे भारत में आ, भारत में आर्थिक मुद्दे या कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है कि जहाँ पे मेजॉरिटी एक तरफ हो और राष्ट्र का ही दूसरी तरफ हो तो राइट टू रिकॉल और टीसीपी से राष्ट्र का हित और नागरिकों का हित दोनों सुरक्षित रहेगा राइट टू रिकॉल के संबंध में 21व क्योंकि अमेरिका में लोगों के पास वास्तविकी सुविधाएं, शिक्षा है, आधी बुनियादी व्यवस्था है, इंटरनेट है, फोन है, लेकिन भारत में तो लोग अभी शिक्षित हैं, आशिक्षित हैं, इसलिए राइट टू रिकॉल अमेरिका में भले ठीक चला, भारत में नहीं होना चला, भाई। अमेरिका में एजुकेशन क्यो अमेरिका में राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है इसलिए वहाँ पे 90-95 परसेंट लिटरेसी और एजुकेशन है वहाँ पे राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है इसलिए एजुकेशन में जो पैसा इलोकेट होता है वो दो-चार परसेंट रिश्वतखोरी हो जाती होगी पर 95 परसेंट पैसा है वो व तो क्या अनपढ़ लोग ये चाहते कि नहीं हमारा पुलिस कमिश्नर बदमाश चोर उछाल का होना चाहिए? वही हरेक आदमी अनपढ़ हो या पढ़ाली को यही चाहता है कि पुलिस कमिश्नर हिमांदा आदमी होना चाहिए कि जो गुंडों को जेल में बंद करें और आम आदमी को कम से कम तकलीफ हो। तो आश्वस्त लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड क्योंकि हमारे पास right to recall दुर्लभ सेंचार्मेंट नहीं है, दुर्लभ सेंचार्मेंट है वो रिश्वत लेके इनफॉरमेशन बांटने का काम नहीं करता। तो और अमेरिका में भी right to recall जब 1750 में आया तब सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों के पास ही एजुकेशन था। ब्रिटेन में जब जूरी सिस्टम आई 11950 एडी में, जूरी सिस्टम वहा� तो उस समय ब्रिटेन में सिर्फ दो तीन परसेंट लोगों कोई लिखना आता था। लेकिन जो अनपढ़ आदमी है उसको पता है कि मर्डर मर्डर होता है, थैफ्ट थैफ्ट होती है, चोरी चोरी होती है, तो वो क्राइम को देखेगा, क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट देगा जब वो जुरी में आएगा और वो देखेगा कि ये अधिकता अफसर ह� राइट टू रिकॉल के संदर्भ में 22वां प्रश्न आता है कि राइट टू रिकॉल और टीसीपी में पटवारी की कचरी में तीन रुपए की फी है तो तीन रुपए में ये सारा खर्चा कैसे निकलेगा तो उसका मैंने एस्टीमेट、uh, में आपको बताता हूँ कि एक पटवारी पटवारी का क्लर्क कंप्यूटर पर बैठा है वो वोटर कार्ड लेता उसको पांच मिनट मैक्सिमम लगेगा। तो घंटे में वो बारा यस्नो प्रोसेस कर सकता है, यानी दिन में वो करीब सौ जितने यस्नो प्रेस कर सकता है, बारा नहीं पंद्रह, पंद्रह यस्नो प्रोसेस कर सकता है, और एक दिन में वो सौजित ने यस नो एंटर कर सकता है, तो उसका उसको मिलेगा तीन सौ रुपया, यदि तीन रुपए फी है, तो उसके महीने की छः हजार तनखा है, तो उसकी तनखा निकल गई और कंप्यूटर तो एकदम सस्ता आता है, आकाश टैबलेट नौबी और अच्छा कंप्यूटर भी लो तो बीस हजार का आता है मैक्सिमम और महीने में 25 दिन गिन लो तो उसकी रेवेन्यू हो गई कुछ 15000 और 15 और 15000 में 15000 नहीं तो 12000 भी रेवेन्यू होती है तो उसमें 6000 का उसका खर्चा और बाकी 6000 रुपए में तीन चार महीने के अंदर कंप्यूटर का खर्चा और बाकी जो नेटवर्क का खर्चा वो सारा आ जाएगा और जब ये प्रो तब तो पचास पैसा ही लगेगा क्योंकि उसमें तो कोई आदमी रखने की जरूरत नहीं ATM जैसा एक मशीन रख दिया, टचस्क्रीन वाला कंप्यूटर रख दिया पटवारी की कचरी में, जिसको यूज़ नहीं करना आता वो क्लर्क के पास जाए और जिसको यूज़ करना आता है वो उसपे बटन दबाएगा और यस्नो फाइल कर देगा, कंप्य� defamation defamation यानी अपमानजनक शब्द है झूठे अपमान किए हैं कि मान लो मैंने complaint file की prime minister के website पे और उसमें defamation है तो आदमी को jail हो सकती है और उसके बाद complaint को website से उतारा जा सकता है और इस तरह से जब एक दो आदमी को jail होगी तो लोग tcp में defamation की complaint नहीं करेंगे 24वां प्रश्न आता है कि शिकायत प्रस्तावों की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी कि मान लो T C P में मैंने क्लॉज वन के अंदर एफिडेविट फाइल की तो भारत में 57 करोड़ वोटर है उसको उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी तो उसपे डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है यदि मान लो उसमें मैंने लिखा कि भाई राहुल मेहता क तो इनफॉरमेशन 50 करोड़ लोगों तक 10000 साल में भी नहीं पहुंचेगी कोई उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा मैं अखबार में एडवरटाइज़ देता जाऊँगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें एमआरसीएम जैसा कानून है कि भई हरेक आदमी को मिनरल रॉयल्टी मिलनी चाहिए स्पेक्ट्रम रॉयल्टी मिलनी चाहिए सरका� पहुंचाएगा और इस तरह से बात करोड़ों लोगों तक फैलने में महीने दो महीने भी नहीं लगेंगे तो वो प्रस्ताव पे आधार करेगा कि प्रस्ताव में आपने क्या लिखा है और जो लिखा है उसपे उसके द्वारा तय होगा कि वो बात फैलेगी भी या नहीं और कितनी जल्दी फैलेगी आ टीसीपी और राइट टू रिकॉल के स इनफॉरमेशन फैलेगी कैसे और लोग भाषाएं नहीं जानते तो ये बाधक नहीं होगा तो इसमें ऐसा है कि जो आदमी प्रपोजल फाइल कर रहा है वो खुद इसको तीन चार भाषा में सबमिट करेगा जैसे मुझे यदि फाइल करनी है टीसीपी के मतलब टीसीपी पास हो गया उसके बाद मुझे राइट टू रिकॉल पीएम या एमआरसीएमड और 100 रुपया उसका इन्वर्ट का खर्च आएगा यदि मैं 20 भाषा में कराता हूँ तो मुझे 2000 खर्च आएगा तो ठीक है तो इस तरह से मैं उसको अलग-अलग भाषा में करूँगा और यदि नहीं है तो जिन कार्य करता हूँ को इस प्रपोजल में इंटरेस्ट है जो निस्वार्थ कार्य करता है भले देश में पूरे 10000 ह भारत में वैसे भी 50% जनता तो हिंदी को समझ सकती है और यदि दसह की भाषा में प्रपोजल की जाए तो 70, 80, 90% समझ लेगी तो इस तरह से कार्यकर्ता जो निष्वार्थ कार्यकर्ता भारत में पूरे भारत में 50 करोड़ में से मान लो 10, 000 भी है तो वो एक अच्छी दरखास्त को अपनी स्थानिक भाषा में उसका अ もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし यदि कोई आदमी रोज़रोज़ अपनी स्वीकृति बदलता है तो ऐसे लोग तो 57 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 10-20 लाख होंगे और वो तीन रुपया दे देके थक जाएंगे और अपनी आदत सुधार देंगे और नहीं सुधारते तो ऐसे 10 लाख लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो एक एक व्हाइट नॉइज़ जिसको ब 27th question यह आता है आपका तरीका मगदान को गुप्त नहीं रखता क्या इससे मद्दाता हो कि गुंडो आदी द्वारा हानी नहीं हो सकती पहले तो approval filing open है non confidential है यह जो मैंने right to recall के और TCB के प्रस्ताव दिये हैं उसके अंतरगत voting जो आज हो रहा है MPMLA क जो approval filing है वो transparent है, open है, open यानि कि यदि आप पटवारी की कचरी में जाओगे कि भई बानलो आपको, किसी भी आदमी को, नीतिश कुमार को, नरेंद्र मदी को, मायावती को PM बनाना है, तो आपने जो approval file किया, वो collector के website पे आएगा, वो open हो जाएगा, तो इससे गुंडो द्वा तो उसे मिनिमम पंद्रह-सत्रह करोड़ लोगों का अप्रूवल चाहिए, तो किसी के पास इतने गुंडे नहीं हैं कि वो पंद्रह करोड़-सत्रह ,00 करोड़ लोगों को बाधित कर सकें या उसको दबा सकें। मुझे पीएम बनना है और तो मुझे सत्रह करोड़ अप्रूवल चाहिए, मान लो चार-पांच करोड़ अप्रूवल मुझे स्वेच्छा से मिल गए, तो ब マンロ、メレ、グ u コ、レビゲ、トワミ、デジャケ、SMS ケ、ワ ATM ケ、ワー、カトワリ、ケ、ワー、ジャケ、ヤカナメ、バトル、サクテン。トメケ、ロジロジ、グンデ、ベジングンデ、カアンダー、ビル、アイ、エ、グンディディ、ディ、ディ、ドジャー、ウペ、チャー、ス、カッタイ。ト、ポレ、デシメ、ムジェ、キテネ、ラー、グンデ、ロコネ、パレンゲ、ア、アンディ、ドメネタ、ウ、ウッドア、 इसमें फिर एक्सपोज हो जाएगा आदमी यदि मैं बड़ी संख्या में गुंडे ले जा रहा हूं तो लोग बैठे नहीं रहेंगे कि मेरे गुंडे को कुछ मेरे गुंडे को कोई इजाज़ न हो और दो-चार गुंडों की जब पिटाई होगी तो बाकी गुंडे एक के बाद एक गैंग छोड़कर भागना शुरू करेंगे तो इसमें और यदि मैं लो तो उसको इतनी बड़ी संख्या में गुंडे रखने पड़ेंगे कि जो उसके लिए भी मैनेजेबल नहीं है। तो इसमें ओपन वोटिंग के द्वारा गुंडों से दबाव आएगा ये शक्यता जीरो है। यदि पारदर्शी प्रणाली से राइट टू रिकॉल की प्रक्रियाओं से उसमें प्रयोग किया जाने वाले वेबसाइट हैक कर लिया तो जो इसमें जो उसमें यूजर के पास राइट परमिशन नहीं है सिर्फ रीड परमिशन है। दो अलग-अलग तरह के वेबसाइट होते हैं। कुछ वेबसाइट जिसमें यूजर सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन चेंज सिर्फ अंदर का आदमी एडमिनिस्ट्रेटरी कर सकता है ऑफिस में जाने के बाद। उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी एक तरह से वन साइडेड होती है क� वहां write होता है, वहां से central office में जाता है. Central office है, वो data DVD पे copy करके website पे रखती है. यह पुरा detail मैंने book में दिया नहीं है, पर यदि website secure करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं. कि हर 3 गंटे में वो एक पुरा DVD बनाएंगे और उसको website पे रखेंगा, और incremental change होगा, वो सिदा, व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 オフィスのコスネケバト、コズビオサタ、オフィスのバミログド、パワーカミツナアサンキョニエキウスメアプデターコデストロイカセットアプニマジカデタニラクセットアンテメヤディハキングオタイト、トラントパタラジャーガ。ジャセケメアアプケカテメセアプキチェックボカンナブルウィリアムジャパスボカンナブルウィリアムネアムナブルナクリチェックバナプキアプケカテメセアジャーリアンイカーディア。レギアアアアプジャパスボックレアベンクメジャーガトパタトルジャーガ。 कि किसी गलत आदमी ने हजार रुपया निकाला है तो इसमें हैक करके यदि डाटा कोई मैनुअलेटेड डाटा रखता है तो पता कैसे लगेगा कि जब मुझे पता लगेगा कि मैंने एक्सवाइज़र को अप्रूव किया है वेबसाइट के ऊपर और मैं कहूँगा मैंने तो एक्सवाइज़र को अप्रूव किया ही नहीं है तो मैं रीकरेंट कर री स repair किया जा सकता और पुराना data रख सकता है, तो ये जो TCP की procedure है, वो bank के website से ज़्यादा secure है आप मानों कि यदि website hack करना इतना आसान होता, तो जो hacker है वो औरपती बन ज़्यों होते हैं सब के सब इतना आसान नहीं होता कि bank का website hack, अब लाखो करोड डॉलर की